महाभारत सभा पर्व एकोनपंचाशतमोध्याय धृतराष्ट्र के पूछने पर दुर्योधन का अपनी चिंता बताना और दूत के लिए धृतराष्ट्र से अनुरोध करना एवं धृतराष्ट्र का विदुर को इंद्र प्रस्थ जाने का आदेश वुच अनुयुराग्यस्तम राजसूय महाक्रतम युधिष्ठिरते पुत्र संयुक्त किन्व् पूर्व दुर्योधन दुर्योधनस्य तत् प्रज्ञा चक्षुष आसीन सपुनी सौ बलस्तरा दुर्योधन वज्वा धृतराष्ट्रम जनाधिपगम्य महाप्राज सकुनिवाक्यमब्रवीत वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय गांधारी पुत्र दुर्योधन के सहित सुबलनंदन नंदन शकुनी राजा युधिष्ठिर के राजसू महायज्ञ का उत्सव देखकर जब लौटा तब पहले दुर्योधन के अपने अनुकूल मत को जानकर और उसकी बातें सुनकर सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञाचक्षु चक्षु राजा क्षेत्राष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार बोला शकुनि दुर्योधनो महाराजो घर कृश दी चिंता पर मनुजाधि शकुनी ने कहा महाराज दुर्योधन की कांति फीकी पड़ती जा रही है वह सफ़ेद और दुर्बल हो गया है उसकी बड़ी दयनी दशा है वह निरंतर चिंता में डूबा रहता है नरेश्वर उसके मनोभाव को समझिए न व परीक्षसे से संय असह्यम शत्रु संभवम ज्येष्ठ पुत्रस्य से हित शोकम न बबुद्ध्य उसे शत्रुओं की ओर से कोई असह्य कष्ट प्राप्त हुआ है आप उसकी अच्छी तरह परीक्षा क्यों नहीं करते दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है उसके हृदय में महान शोक व्याप्त है आप उसका पता क्यों नहीं लगाते धृतराष्ट्र धृतराष्टवाचम दुर्योधन कुतो मूलम भ्रस्मारुत्र तो कम थ्रो थ्रोतभ्येन्मयाथो ब्रूह में, में कुरुनंदन धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास जाकर बोले बेटा दुर्योधन तुम्हारे दुख का कारण क्या है सुना है तुम बड़े कष्ट में हो कुरुनंदन यदि मेरे सुनने योग्य हो तो वह बात बताओ अयं ताम तो शकुनि प्रा विवरणम हरिण चिंत न पश्बि शोक संभव संभवम यह कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है तुम सफ़ेद और दुबले हो गए हो परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं देखता ऐश्वर्य महत्पुत्र तय सर्व प्रतीक्षित भ्रत सुहृद नाचरती तवा प्रिय बेटा इस संपूर्ण महान ऐश्वर्य को का भार तुम्हारे ही ऊपर है तुम्हारे भाई और श्रुहित कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करते करती आच्छादी प्रावार विशदन आ जाने वह स्वाह के नसी के नासी हरि नुम ना बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ते पहनते हो बढ़िया विशुद्ध भात खाते हो तथा अच्छी जाति के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं फिर किस दुख से तुम सफ़ेद और दुबले हो गए हो सैनाली महारहाड़ी जोषित मनोरभा गुणवंते चेस्मारी विहारा चथाख देवानाव ते वाचिब्दय स दीन इव दुर्धरष्ट कस्मा सोचस पुत्रक बौमूल्यश्वाये मन को प्रिय लगने वाली युवतिया सभी ऋतु में लाभदायक भवन और इच्छा अनुसार सुख देने वाले विहार स्थान देवताओं के भांति ये सभी वस्तुए निसंदेह तुम्हें वाणी द्वारा कहने मात्र से सुलभ है मेरे दुर्धस पुत्र फिर तुम दीन की भांति क्यों शोक करते हो उपस्थित सर्व काम स्त्री तिवे वाशबो यथाम विधेरन्न पान प्रवर किम नु शोचसी जैसे स्वर्ग में इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित भोग सुलभ है उसी प्रकार समस्त अभिलषित भोग और खाने पीने की विविध उत्तम वस्तुएं तुम्हारे लिए सदा प्रस्तुत है फिर तुम किस लिए शोक करते हो निरुक्तम निगमम छंदम अतः अष्टव्याकरण कृपा तुमने कृपाचार से निरुक्त निगम छंद वेद के छह अंग अर्थशास्त्र तथा आठ प्रकार के व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया है हरायुा कृपा द्रोणास्त्रवेद्यातवान भुञ्जसे तस्यते लोके प्रभु स्वेत्र कथमुत्र हलायुध कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य से तुमने अस्त्र विद्या सीखी है बेटा तुम इस राज्य के स्वामी होकर इच्छानुसार सब वस्तुओं का उपभोग करते हो सूत और मागत सदा तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं तुम्हारी बुद्धि की प्रसिद्ध है। तुम इस जगत में ज्येष्ठ पुत्र के लिए सुलभ समस्त राजोचित सुखों के भागी हो फिर भी तुम्हें कैसे चिंता हो रही है बेटा तुम्हारे इस शोक का कारण क्या है यह मुझे बताओ वह सम तस् तद्वचनम श्रुआ मंद क्रोध वशा अनुगह पितरम प्रत्युवाचेद्रकाशयन वैश्वान जी कहते हैं पिता का यह कथन सुनकर क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ दुर्योधन ने उन्हें अपना विचार बताते हुए इस प्रकार उत्तर दिया दुर्योधन उवाच अस्नाम्छादा यथा कुपुरुषस्तथा अमरस धारे चोग्रम निषुकाल पर दुर्योधन बोला पिताजी मैं अच्छा खाता पहनता तो हूँ परंतु कायरों की भांति मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भारी ईर्ष्या धारण करता हूँ अमर चन परजान पर पुरुष जो शत्रुओं के प्रति अमरस रख उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है और अपनी प्रजा को शत्रुजनित क्लेश से छुड़ाने की इच्छा करता है वही पुरुष कहलाता है संतोषो वै श्रियमतीभिमान चारत अनुक्रोश भये चो भे ये वृतो ना स्नुत महतम भारत संतोष लक्ष्मी और अभिमान का नाश कर देता है दया और भय ये दोनों भी वैसे ही हैं। इन संतोष आदि से युक्त मनुष्य कभी ऊंचा पद नहीं पा सकता नमाम प्रीणातेम्भुक्त श्रिय दृष्ट् युधिष्ठिअ अतिज्वल्तीम कौंते ये विवर्ण कर्णि कुंती नंदन युधिष्ठिर वह अत्यंत प्रकाशमान राज्यलक्ष्मी देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता वही मेरी कांति को नष्ट करने वाली है सपत्ना निध्यम हम निशम्यत अदृश्याम कौंतेय शिम पश्योध्यता तस्मादर्णस्ीन से हरिणश शत्रुओं को बढ़ाते और अपने को शीन दशा में जाते देख तथा युधिषि की उस अदृश्य लक्ष्मी पर भी प्रत्यक्ष की भांति दृश्य दृष्टिपात करके मैं चिंतित हो उठा हूँ यही कारण है कि मेरी कांति फीकी पड़ गई है तथा मैं दीन दुर्बल और सफ़ेद हो गया हूँ अष्टाशीत सहसाढ़ी स्नातका गृह में सद्दाशीक एक को न्ठिर राजा युधिष्ठिर अपने घर में बसने वाले अट्ठासी हजार स्नातकों का भरण पोषण करते हैं उनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए तीस तीस दासियां प्रस्तुत रहती हैं। है दसानी रुक्मपात्रे नित्यम तम पात्र इसके सिवा के महल में दस हजार अन्य ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं कतली मृग मोका कृष्ण श्यामणा कम्बला काम्बोज राज ने काले नीले और लाल रंग के कदले मृग के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य कंबल युधिष्ठिर के लिए भेंट में भेजे थे गजयो सिद्ध गवा स्व शोथ सहस्रशतम चोटवा मीना शता समेता उन्हीं की भेजे हुए सैकड़ों गाये और घोड़े तीस हजार ऊंट और घोड़िया वहां विचरती थी सभी राजा लोग भेंट लेकर युधिष्ठिर के भवन में एकत्र हुए थे पृथक विधान पार्थिवा पृथ्वी पते आहर कृत मुख्य कुंतीपुत्रा भूरी छथ्वीपते उस महान यज्ञ में भूपालगण कुत्र युधिष्ठिर के लिए भाति भात के बहुत से रत्न लाए थे न क्विदे माँ तादृष्टपूर्वो न चुता या दृग्धनागमो यज्ञ पांडुपुत्रीवत बुद्धिमान पांडुकुमार युधिष्ठ के यज्ञ में धन की जैसी प्राप्ति हुई है वैसे मैंने पहले कहीं न तो देखी है और न सुनी ही है अपर्यतम धनौघम तम दृष्ट शत्रोरह नृप समयिगछा भी, भी चिंतया नो महाराज शत्रु की वह अनंत धन, धन राशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूँ मुझे चयन नहीं मिलता ब्राह्मणावाट धान त्रि खरव बलिमा ज्वार तिवरिता ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर तीन खरव भेंट लेकर राजा के द्वार पर रोके हुए खड़े थे कमंडलो नुपादाज जाय प्रवेशम लेट वे सब लोग सोने के सुंदर कलश और इतना धन लेकर आए थे तो भी वे सभी राजद्वार में प्रवेश नहीं कर पाते थे अर्थात उनमें से कोई कोई ही प्रवेश कर पाते थे यथव मधुचक्रा धार्यम वर स्त्रिय काश काशमाहार से वारुण कलशो दधी इंद्र के लिए कलशों में जैसा मधु लिए रहती हैं वैसा ही वरुण देवता का दिया हुआ और काश के पात्र में रखा हुआ मधु समुद्र ने युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजा था सौक्यम रुकम सहस्य बहुरत्न अभिभूषित शंख प्रवरमाय वासदेव वहाँ छीके पर रख लाया हुआ एक हजार स्वर्ण मुद्राओं का बना हुआ कलश रखा था जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे उस पात्र में से समुद्र जल को उत्तम शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था दृष्ट च मम इवा तत्सव इवाभवत गृही तत् गति सम्रौ पूिण तथा पश्चिम जाति गृही भरतर्षभ उत्तर तो न गति बिना पतत्रिड़ तर्जुनो दंडम आजहारा मृत धनम ताशिक मुझेज्वरसा आ गया भर श्रेष्ठ वैसे ही स्वर्ण कलशों को लेकर पांडव लोग जल लाने के लिए पूर्व दक्षिण पश्चिम समुद्र तक तो जाया करते थे किंतु सुना जाता है कि उत्तर समुद्र के समीप जहाँ पक्षियों के सिवा मनुष्य नहीं जा सकते वहां भी जाकर अर्जुन अपार धन कर के रूप में वसूल कर लाए इधमचातम्रा से तनमे निगत युधिष्ठिर के रास्त यज्ञ में एक एक एक यह अद्भुत बात और भी हुई थी वह मैं बताता हूँ सुनिए संज्ञाभू नित्य सह जब एक लाख ब्राह्मणों को रसोई परोस दी जाती तब उसके लिए एक संकेत नियत किया गया था प्रतिदिन लाख की संख्या पूरी होते ही बड़े जोर से शंख बजाया जाता था मुहुर्मुह प्रणंदतस्तस्य शंख से भारत अणसम शब्दम अस्रंतो रोमाणिमेसन भारत ऐसा शंख वहां बार बार बजता था और मैं निरंतर उस शंख ध्वनि को सुन सुना करता था इससे मेरे शरीर में रोमांच हो आता था अशोभत महाराज महाराज वहां यज्ञ देखने के लिए आए हुए बहुत से राजाओं द्वारा भरी हुई यज्ञ मंडप की बैठक ताराओं से व्याप्त हुए निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी सर्वत्ना पा पार्थिबावी जनेश्वर यज्ञ महाराज पांडुपुत्र से जनेश्वर बुद्धिमान पाण्डुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में भूपालगण सब रत्नों की भेंट लेकर आए थे वैश्याय महे पाला दिजाति परिवेश का न सादेवराज से यमश धिपतिर्वापी श्रीराजन युधिठिर राजा लोग वैश्यों की भांति ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे राजा युधिठिर के पास जो लक्ष्मी है वह देवराज इंद्र यम वरुण अथवा यक्षराज राजबेर के पास भी नहीं होगी ताम दृष्टा पांडुपुत्र श्रिय पर महम शांतिम न पिगछा दह्य माणे पांडुपुत्र युधिष्ठिर की उस उत्कृष्ट लक्ष्मी को देखकर मेरे हृदय में जलन पैदा हो गई है अतः मुझे क्षण भर भी शांति नहीं मिलती अप्राप्य पांडवैश्वर्य सो मम नवाप सेवाण वाड़ै सही सेवाहत पर मे कि जीवते न परम तप वरधन तय पांडवा राजन्वयम हे स्थित वृद्ध पांडवों का ऐश्वर्य यदि मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी या तो मैं बाणों द्वारा रणभूमि में उपस्थित होकर शत्रुओं के संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करूंगा या शत्रुओं द्वारा मारा जाकर संग्राम में सदा के लिए सो जाऊंगा परम तब ऐसी स्थिति में मेरे इस जीवन से क्या लाभ पांडव दिनों दिन बढ़ रहे हैं और हमारी उन्नति रुक गई है शकुनिर्वाच या मेता मथुरा लक्ष्मी दृष्टवान श्री पांडवे तस् प्राप्त उपाय सत्य पराक्रम शकुन ने दुर्योधन से पुनः कहा सत्य पराक्रमी दुर्योधन तुमने पांडव पुत्र युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो अहमअ स्वभिज्ञात पृथिव्याम भारत हृदय प्रणयज्ञ विशेषज्ञ दे भरे भारत मैं इस भूमंडल में दूत विद्या का विशेष जानकार हूँ दूत क्रीड़ा का मर्म जानता हूँ दाव लगाने का भी मुझे ज्ञान है तथा पासे फेंकने की कला का भी मैं विशेषज्ञ हूँ दूत प्रिय कौंते देवी देवी तुम कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है परंतु वे उसे खेलना जानते नहीं है आहुत व्यक्तम दूतादेनादे दूत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो वे अवश्य पधारेंगे नितम तम विजय श्यामें तो कपटम विभो आनया मे समृद्धि तम चोपा हुय स्वतम प्रभो मैं छल करके युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूँगा और उनकी उस दिव्य समृद्धि को यहाँ मंगा लूँगा अतः तुम उन्हें बुलाओ वै सम्पावाच एव मुक्त सुक्लिना राज्योधन तत धृतराष्ट्रद्यम अपदाब्रवी अयुत्सहते राजवी ज्योतेरपान पुत्र से तदनुाहसी वै सम्पाल जी कहते हैं जन्मे शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तुरंत ही धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा राजन ये अक्ष अच्छा विद्या का मर्म जानने वाले हैं और जूए के द्वारा पांडव पुत्र युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी का अपहरण कर लेने का उत्साह रखते हैं अतः इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए धृतराष्ट्रवाच छत्ता मंत्री तीन संगम महाप्राज्या धृतराष्ट्र बोले महाबुद्धिमान विदुर मेरे मंत्री हैं जिनके आदेश के अनुसार मैं चलता हूँ उनसे मिलकर विचार करने के पश्चात मैं ये समझ सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए सही धर्मम पुरस्कृत दीर्घदर्शी परम हित उभुक्तम वक्ष विदर्दूरदर्शी है वे धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य का निश्चय बताएंगे दुर्योधन वाच निवर्तवासौ यदि क्षत्मे निवृत्ते राजेंद्र मृष्य हम असंशयम दुर्योधन ने कहा भी दुरजे जब आपसे मिलेंगे तब अवश्य ही आपको इस कार्य से निवृत्त कर देंगे राजेंद्र यदि आपने इस कार्य से मुंह मोड़ लिया तो मैं निसंदेह प्राण त्याग दूंगा सत्व मई मृत राजन विदुर सुखी भव पृथ्वीम प्रथमी किम् किम करी शि राजन मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहिएगा और सारी पृथ्वी का राज्य भोगिएगा मेरे जीवित रहने से आप क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे दुर्योधन मते स्थित वह सम्पा जी कहते हैं जन्मेजय अपने पुत्र का यह प्रेमपूर्ण पूर्ण आर्थवचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मत में आ गए और सेवकों से इस प्रकार बोले थूणा सहसत्री बृहृतिम सवार सभा मनोरमा दर्शनीयां आसुक शिल्पिन बहुत से शिल्पी लगाकर एक परम सुंदर दर्शनी एवं विशाल सभा भवन का शीघ्र निर्माण करें उसमें सौ दरवाजे हों और एक हजार खम्भे लगे हुए हों ततःर्यस्ताम तक्ष आनाय सर्वशांम सुप्रवेशा सु च निवेदय फिर सब देशों से बढ़ई बुलाकर उस सभा भवन के खम्भों और दीवारों में रत्न जड़वा दिए जाए इस प्रकार वह सुंदर एवं सुसज्जित सभा भवन जब सुखपूर्वक प्रवेश के योग्य हो जाए तब धीरे से मेरे पास आकर इसकी सूचना दो दुर्योधन से शांति भूमिपह निराष्ट्रो महाराज प्राणो विदुराज भई महाराज दुर्योधन के शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृष्टराष्ट्र ने विदुर के पास दूत भेजा अपृष्ट्वा विदुर सी कचिद निश्चय दूते दोसा स जानन सपुत्र विदुर से पूछे बिना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता था जुए के दोषो को जानते हुए भी वे पुत्र स्नेह से उसकी ओर हो गए थे। बुद्धिमान विदुर कलह के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर और विनाश का मुख प्रगट हुआ जान धित्राष्ट्र के पास दौड़े आए भ्राता भ्रता भ्रातर प्रणम चरणाविदनमी विदु ने अपने श्रेष्ठ भ्राता महात्मना धित्राष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा पुत्रे भेदो तो बोले राजन मैं आपके इस निश्चय को पसंद नहीं करता प्रभो आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के लिए आपके और पांडु के पुत्रों में भेदभाव न हो धृत्राष्ट पुत्र कलहो न भविष्यति यदि देवा प्रसाद न क्य संशय धृतराष्ट ने कहा विदुर यदि हम लोगों पर देवताओं की कृपा होगी तो मेरे पुत्रों का पांड पुत्रों के साथ निसंदेह कलम कलह न होगा अशुभम वुभम वी हित वि वा हितम प्रवर्त सुत अशुभ अशुभो या शुभ हितकर हो या अहितकर सुहृदों में यह द्रुत क्रीड़ा प्रारंभ होनी ही चाहिए निसंदेह यह भाग्य से ही प्राप्त हुई है मई सन्नि त्रोड़े भी चार अनुदि न कथित भारत जब मैं द्रोणाचार्य भीष्मी तथा तुम ये सब लोग सन्निकट रहेंगे तब किसी प्रकार दैवहित अन्याय नहीं होने पाएगा गच्छ तम रथम आस्था हिवा समे खांड व प्रस्थम समालय युधिष्ठिर तुम वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ पर बैठकर अभी खांडव प्रस्थ को जाओ और युधिष्ठिर को बुला ले आओ न वाच्यो व्यवसायो में त्रबीबित दैव विदुर मेरा निश्चय तुम युधिष्ट से न बताना यह बात मैं तुमसे कह देता हूँ मैं दैव को भी प्रबल मानता हूँ जिसकी प्रेरणा से यह दूर क्रीड़ा का आरंभ होने जा रहा है इतुक्त तो विदुरोधिमानदम अस्तित चिंतन अपगेय महाप्राज्यम अभ्यगछ दुखिता धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान विदुर जी यह सोचते हुए कि यह द्रुत क्रीड़ा अच्छी नहीं है अत्यंत दुखी हो महाज्ञानी गंगानंदन विष्णुजी के पास गए एत इति महाभारते सभा परमणि दूत परमरी दुर्योधन संतापे एक पंचाशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक उनचासवां अध्याय पूरा हुआ